महाभारत सभा पर्व सप्त अध्याय इंशोध्याय दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना वन वाच वसन दुर्योधन स्त्याम सभायाषभन दर्शता पायन जी कहते हैं नरसरे जन्मे जय राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनि के साथ धीरे धीरे उस भारी सरी, सारी सभा का निरीक्षण किया तस्यां दिव्यान न न पुरवायेते नगरे नाग सांदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायो दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हसीनापुर में पहले कभी नहीं देखा था सक सभा मध्ये धार्त राष्ट्रो महीपति बुद्धिमोहितः एक दिन की बात है राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहाँ जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया इस प्रकार बुद्धिमोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा तथा स्थले निपति दुर्मना प्रीड़ितो परिचक्राम ताम सभा तंदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहाँ से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा तथा स्टको तो वे स्पाटका वापि मिव सभा प्राप तले तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल वह वस्त्र सहित जल में गिर मिगढ़ जलें निपतिम दृष्ट्वा भीमसेो महाबल जहांस जहसुश किंक सुधनम वाशासी चुभ्यस्मह प्रदत राजसान तथागत दृष्टवा भीमसेनो महाबल अर्जुन शमौ चोभ सर्वे ते ततस्ते शाम अवह समर उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए दुर्योधन की यह दुर्वस्था देख महाबली भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे दुर्योधन स्वभाव से ही अमरसशील था अत व उनका उपहास न सह सका आकारम रक्षमाणस्तु न सहता समुदाय क्षत पुनर्वसन मुिप्य प्रतरी सन्न स्थलम वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनके ओर दृष्टि नहीं डालता था फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो आरोह तत सर्वे जहसुष पुनरचना द्वारं तो पिहिताम स्फाटिकेक्ष भूमिप प्रविन्ना तो मूर्ति व्याघुत इव स्थित इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब, उसकी, सब लोग उसकी भ्रांत पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मड़ी का बना हुआ दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया परम द्वारम ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किबार लगे थे जब वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा द्वारम तो द्वार तदव चेत द्वार स्थाना दुपार आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला परंतु कहीं पिछले दरवाज़ों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो इस भय से वह उस दरवाजे के इधर से ही लौट आया एवं प्रलम्बना विविधा प्राप्त त्र पांडवे पते पांडव तथो दुर्योधन अप्रहेस्ट न मन सा राजसू महाकृत तेक्षता वृद्धि जगा मगज सा हुकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजस्वी महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्िनापुर को चला गया पांडव प्रतप्त अध्य गुर्योधन से नृपते निपतेह पापा मतिर जा पाण्डु की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ पार्था सुमृथो दृष्ट्वा पार्थिवाश वशाणुगा कृष्ण चापी हित लोकम आकुमाररम कुह महिमान परम चापी पांडवाना महात्म दुर्योधनो धातराष्ट्रो विवर्ण समय कु्रेष्ठ यह देखकर के कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है धूमंडल के सब नरेश उनके वश में है तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया सू गन्न एकाग्र सभा में चिंत श्रिय चम अनु माम धर्मराज श्री रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतन चिंता दूर था वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज जिटि की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था प्रमत्तो धृतराष्ट्र पुत्रो दुर्योधन सदा नाभ्यभाष सुबल भाषमाणम पुनः पुनः इसमें समय पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था वह शकुने के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था अनेकाग्रम दुतम दृष्टवा शकुन प्रत्य दुर्योधन कुतुमूल ग उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा दुर्योधन तुम्हें कहाँ से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सासे खींचते चल रहे हो दुर्योधन उवाच दृष्टे माम पृथ्वी कृष्णा युधिष्ठिवशागा जितामस प्रतापेन श्वेता स्वयं महात्म तम च यूत दृष्ट्वा पाश्मा यहां सक्रिय दु तथा भूत महादुते अमर्षेण तो संपूर्णोदहमा सम शुचे शुक्रागमे काले सुचेत तोयमिवा अल्पकम दुर्योधन ने कहा मामा मैंने देखा है श्वेतवाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देराज देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है पश्चि त मुख्य न शिषुपाल निपाति न तत्र से कच्चित तस् पदानुह और भी देखिये यदवंशिरोमणि श्री कृष्ण ने शिषुपाल को मार गिराया परंतु वहाँ कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। हुआवंतोपराधम ते को मरहते पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है वासुदेवन तत्कर्म यथा महत्तम सिद्धम च पांडपुत्राण प्रतापेन महात्मनाम् वासुदेव श्रीकृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया तथा हे रत्नादाय विविधा ने पापम उपातिषंत कौंते वैश्युक प्रदा जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे श्रिय तथागता दृष्टवा ज्वलंत मेह पांडव अमर सवस्मा पन्नो दहिया पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ यद्यपि मेरी यह दुर्वस्था उचित नहीं है एवं स निश्चय कृप्त तथो वचनम पुनर्गान धारती माल इवाघसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता के आग में दग्ध सा होता हुआ पुनः ग राज सुनी से बोला वन्य प्रभेक्ष जीवितुम मैं आग में प्रवेश कर जाऊँगा विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा अब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा को नाम उपमान लोके मृष्य ते सपत्ना तो दृष्टि संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं के वृद्धि और अपनी हीन दशा देख देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा सोहम न स्त्री न चाप्य स्त्री न पुमा न पुमन जो हम ताम्यदृशी मैं इस समय न तो स्त्री हूँ न अस्त्र से संपन्न हो न पुरुष हूँ और न नपुंसक नपुंसखी हूँ तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसे उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ ईश्वर पृथिव्या वसुमता चादशी यज्ञ दृष्टवात शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राज यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा असक्त बाह ताम तुम नृप्रिय सहायाच नपस्या ते न मृत विचित मैं अकेला उस राज राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूँ इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूँ दैवमेव एव मन पौरुषम च निरर्थक दृष्टवा कुंते सुत शुद्धाम तथा कुंते पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अभक्ष अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख न देवकों देवको को, को ही प्रबल मानता हूँ तो पड़ता है सोबलं समृद्धो शिवं सुबल पुत्र मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए पौरुषम च निरर्थक धातराष्ट्र देशीय पार्थ नित्यसह। इसी से मैं देव को उत्तम मानता हूँ और पुरुषार्थ को निरर्थक क्योंकि हम पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं सोहम श्रिय विधाम सभा विधा रक्षेअ परत्ये यथाग्निना मैं उस लक्ष्मी को उस दिव्य सभा को तथा द्रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूँ मानो आग में जलता हो समाम भ्य अनुजाने हे मातुलाम अमरसम चमाविष्टम धृतराष्ट्रे निवेदय मामा जी अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजिएगा ये श्री महाभारती सभापर्वणि द्योतपर्वणी दुर्योधन संतापे सप्तचत्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक सैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ